दक्ष उदासीनो ग था सर्वरम्भ परित्यागी मद भक्त में जो अनपेक्ष है जिसको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए और बाहर भीतर से शुद्ध है अत्यंत शुद्ध शुचि माने अत्यंत निष्काम है और दक्ष है परमार्थ पथ में अत्यंत कुशल है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 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग और प्रकृति पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन इदम शरीरम कौनते क्षेत्र नित्य विधिये थे ये शरीर क्षेत्र है और एकद यो प्राहु तम इति क्षेत्रज्ञ तदु क्षेत्र जाना क्षेत्रज्ञ उस तो क्षेत्रज्ञ जीव कहा जाता है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 बोलो भक्तवत् भगवान की जय यह सत्रहवें अध्याय भी यह तेरहवा अध्याय भी भगवान के चरण कमलों में अर्पित है श्री वृन्दावन बिहारी चौदाहवें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की महिमा प्रकृति पुरुषे जगत की उत्पत्ति सत्व रज तम तीनों गुणों का विवेचन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 इसलिए प्रकृति के गुण दोष उसमें ए, उनका जैसे रक्तस फटिका की तरह इस स्फटिका स्वाभाविक गुण जो है वो श्वेत है किंतु गुलाब के फूल में रख देने पर रक्त फटिका ऐसा अनुभव होने लग जाता है इसी प्रकार से देहाभ्यास के कारण यह प्रकृति के गुण इससे व्याप्त होने लग जाते हैं इनका अलग अलग स्वरूप क्या है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 सर्वद्वारे शुद्धे स्मन प्रकाश उप जाए थे ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित कहते जब देह में स्थित जो अंतकरण है इंद्रिय है चेतना है इनमें विवेक शक्ति की प्रधानता हो जाए उस समय जानना चाहिए की सतोगुण बढ़ा हुआ है जब मनुष्य अपने विवेक का आदर करने लग जाए रजो रजोगुण की जब वृद्धि होगी तो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी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 तुल्य तुल्यो, तुल्यो मित्रिपक्ष सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत पुरुष के लक्षण का भगवान ने वर्णन किया है जो साक्षी जो आत्मा है कैसे उसके स्वरूप में जिसकी निरंतर स्थिति स्थिति बनी रहती है उससे कभी वह स्वरूप से विचलित नहीं होता है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 ऐसा जो सर्वरम्भ परित्यागी है वो संपूर्ण कर्मों के आरंभ में करता पने के अहंकार से जो सर्वथा शून्य है ऐसे गुणातीत महापुरुष कहे जाते हैं कैसे गुणातीत महापुरुषों को ही जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है यही जीवन मुक्त है मामच योग्य विचारेण भक्ति योगे न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 इसको समाप्त करके और मुक्त हो कर के विचरण करना चाहिए मेरी प्राप्ति के अधिकारी कौन जीव हैं? मेरा नित्यधाम अथवा मेरी प्राप्ति किन भाग्यशाली जीवों को होती है वले निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम आवंद विमुक्ता सुख दुख संगेर गूढ़ा पदम अव्यय तत्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 जो द्वंदात्मक संसार के गुण दोषों से मुक्त हो चुके हैं सुख दुख आदि से ऊपर उठ चुके हैं गच्छन्ति गमूढ़ा अब अमूढ़ा के अमूढ़ा एवं भूताह एवं अमूढ़ा इस प्रकार के दिव्य लक्षण जिसमें अवतरित हो गए हैं, वे ही अमूढ़ हैं, और ये विशेषताएं जिनमें नहीं है वे मूढ़ है मूढ़ पुरुष मुझे प्राप्त नहीं करते लेकिन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 ऐसा समझना चाहिए इति शास्त्र इद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्धिया बुद्धिमान् स्यात् कृत भारत हे अनघ हे निष्पाप अर्जुन यह अत्यंत गुह्य रहस्य युक्त तत्व का निरूपण मैंने किया है इस ज्ञान को जान कर के जीव कृतार्थ हो, हो जाता है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 दैवी संपत्ति के लक्षण क्या हैं? एक एक लक्षणों का श्रवण करें। अहिंसा, करेंक्रोधा त्याग शांतिरपैषुण दया भूते स्वलोलुप्यम मार्दव ह्रीरचापल तेज क्षमा धृतिश अद्रोह नातिमानिता।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 ये सब गुण उनमें आ जाते हैं इन लक्षणों से युक्त पुरुषों को दैवी संपत्ति वाला समझना चाहिए ऐसी लक्षणों से युक्त पुरुष को दैवी संपत्ति से युक्त कहा जाता है आसुरी संपत्ति दम्भो दर्पोभिमान्च क्रोध पारुष्यमेव अज्ञान चाभिजात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 यही भेद महारो गिरिधर रीजे सोई भेस धरूंगी बाला में बैरागढ़ हम जो कुछ करें वो श्री ठाकुर जी के लिए करें दम्ब दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं दैवी संपत्ति मोक्ष के, मोक्ष में हेतु बनती है वो मुक्त कराने वाली होती है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 कि सरल उदाहरण है इसी महाभारत में देवी संपत्ति का उदाहरण पांडव हैं हैं और आश्री संपत्ति का उदाहरण दुर्योधन है संपत्ति दोनों के पास है लेकिन एक की देवी संपत्ति है एक की आश्री संपत्ति है देवी और आश्री संपत्ति का अलग अलग विस्तृत विवेचन करके भी सुनाया बोले महाराज ये संसारी पुरुष आशा के पास बंधे रहते हैं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 परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी के श्री ठाकुर जी अपनी दिव्य लीला यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं तो लीला में तो सतरे की लीला देखो अवसर मिले नहीं उसमें जो भक्त आवे वो कैसे बोले और रावण आवे कंस आवे वो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 भगवान बोले मनसुखा देख तू भगत ही बनो रहा मेरे सखा बने रहा यही में तेरो कल्याण है तू भगवान बनने की कोशिश बत्तर बोले ना है तो तू हमारा सखा तू इतना भगवान बनो भयो तू थोड़ी देर के लिए हमें भगवान न बना सके थोड़ी देर के लिए हमें भगवान बनाए दे ठाकुर जी बोले देख ये भगवत्ता मोह ही सधेगी तू साधना पावेगो तू तो प्रेम से भजन कर गैया चरा तो नहीं माना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 तो कहते हैं जब तक वो जमुना जी में कूदा कूदा तब तक, तक, तक तो राक्षस ने कुछ समाचार झड़ दिया था बिचारे पर तो जल्दी से मोर मुकुट पीतांबर सब दे दिया बोले तो भैया तू ही भगवान बन सके हम भगवान नहीं बन सके हम तो भगत ही अच्छे बोलो वृंदावन विहारी भगवान के सेवक बनो भगवान के दास बनो इसी में लाभ है ऐसे वे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 वह निरंतर अध्यात्म की ओर प्रगति की ओर उन्नति की ओर वह निरंतर बढ़ता चला जाता है अब की बार ऋषि केस में गए थे तो सबेरे प्रार्थना में स्वामी जी की कैसित में सत्संग में सुना बहुत अच्छा लगा पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे थे शायद आप भी थे क्या स्वामी जी कह रहे थे की विहित कर्मो पर बहुत जोर है लोगो का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 ऐसा उपदेश भगवान दे रहे हैं यह दैवी आश्री संपत्ति विभाग योग नामक सोलहवा अध्याय भगवान के चरण कमलों में अर्पित है बोलो भक्तवत्सल भगवान की महाभारत में एक प्रकरण है उस प्रकरण में वर्णन ये है कि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 तीनों प्रकार की हुआ करती है सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंत के अनुरूप होती है इसलिए श्रद्धा मयोयम पुरुषः पुरुष श्रद्धस्त यदस्थ एवशा या पुरुष श्रद्धामय है पुरुष की जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं ही वैसे ही स्वरूप वाला होता है जो सात्विक प्रकृति के पुरुष होते हैं सात्विक श्रद्धा से सम्पन्न होते हैं वे देवताओं का यजन करते हैं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 वेद में लिखा है वेद वचन है वेद वाक्य है आयुर्वय घृतम क्या लिखा है आयुर्वयी घृतम निश्चित घृत ही आयु है इसका मतलब ये नहीं कि आधा धुंध घी पीने लग जाओ हैं? जितना रुचे और जितना पचे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 और केवल दूध पीते पीते वो रोग खत्म हो गए समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं केवल आरोग्य को देने वाला जो फल दुग्धकल्प का है वही फल छाछकल्प का तक्रकल्प का भी वही फल है अपनी प्रकृति के अनुसार वैद्य बता देता है दूध कल्प करना चाहिए कि तक्रकल्प आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा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 श्री पहारी जी महाराज श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज जिन्होंने इस राजस्थान की धरती पर श्री गलता की स्थापना की जो जगतगुरु भगवान श्री मदाध्य रामानंदाचार्य के पौत्र शिष्य के रूप में विराजमान रहे कृष्णदास परि जी जीवन भर गाय का दुग्ध ही पिया और कोई दूसरा आहार ही आपने ग्रहण नहीं किया अरे स्वयं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने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 आना हद नाद का श्रवण होने लग गया घूं घूं घूं घूं नाक से पानी आंख से पानी वो गले किन इतना खूब भर के लिया साग वो साग था की मिर्च मिर्चा था उसमें लाल एकदम तेल खैर एक दो मुट्ठी बूंदी खाई पानी पिया उठ गए और हमने देखा वहाँ खूब खा रहे थे वो लोग शीसी भी करते जा रहे पसीना भी चल रहा है खूब चिका चाए चले जा रहे ये जो है तामसी आहार है ये भी ठीक नहीं है सात्विकता जिससे बड़े वैसा आहार करना चाहिए अब तामसी आहार को सुन लीजिए या पूति गतरसम चयत उतम तामेध्यम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 निंदा अर्थ में इस सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है शिंचती ऐसा प्रयोग बनता है धिकदेव दत्तम अपिंचती पलांड देवदत्त नामक व्यक्ति को धिक्कार है जो प्याज के खेत में पानी पीच रहा है माने प्याज खाने की बात तो छोड़ प्याज के खेत में पानी छोड़ना शास्त्र में मना लिखा है चीजें सब उपयोगी अनुपयोगी सब तरह की होती हैं। पर यदि हम ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो जो चीजें हमारे भीतर तामसी वृत्ति को जगाती हैं, ऐसी चीजों को आहार के रूप में हमें छोड़ना ही पड़ेगा और ये बहुत बड़ा शोध है ऋषि मुनियों का कौन सी चीज दर्जोगुण बढ़ाती है कौन सी चीज तमोगुण बढ़ाती है कौन सी चीज तत् बढ़ाती, बढ़ाती है ये सब शोध है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 तो हमने कहा कि आप गाजर खाते अरे बोले महाराज सीजन भर गाजर खाता हूँ गाजर का हलुआ गाजर का साग गाजर का जूस अब वो महाराज बहुत पावर का चश्मा लगाए थे आंख में तो हमने उनको कहा कि आप कहते कि नेत्र ज्योति बढ़ती है वो तो आप तो ही गाजर खाते हैं। आपकी आंख में तो कोई फर्क मालूम पड़ा नहीं सोई चुप हो गए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 और से आदि ये अमेध्य पदार्थ है वो तो प्रत्यक्ष तामसी है ही है इन सब को ग्रहण नहीं करना चाहिए सात्विक पुरुष का लक्षण क्या है राजसी का क्या है तामसी का क्या है शास्त्र विधि से जो कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि से धर्माचरण करता है वह सात्विक है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 असदिचते पार्थ न चेत नो ये अर्जुन अश्रद्धा पूर्वक जो हवन किया हुआ है दान दिया हुआ है तब किया हुआ है जो कुछ भी श्रद्धा पूर्वक किया गया वह सब असत है न लोक में उसका कोई फल है न मरने के बाद परलोक में उसका कोई फल मिलेगा यह तीन प्रकार की श्रद्धा के विभाग का योग जिसमें किया गया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 सात्विक त्याग की बड़ी महिमा है न ही देह व्रता सख्यम त्यक तुम कर्मान्य शेषता यू कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यागियों की परिभाषा दी जा रही है एक विशेष देशभूषा को धारण कर लेने से भी कोई त्यागी नहीं हो जाता है गीता के अनुसार त्यागी कौन है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 आप खूब बैठ जाए तो बिराज बैठ जाए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 गोहत्या इंद्र के पास गई बोले महात्मा ने तो पल्ला झाड़ दिया बोला हम तो ज्ञानी हैं हमको तो कोई पाप लगेगा ही नहीं अब इंद्रियों के छात्र देवता इंद्र हैं तो इंद्र को लगे पाप इंद्र बोला भी ठीक है हम देखते हैं कैसे ज्ञानी हैं वस्तुता ज्ञानी होंगे तब हम प्रायश्चित करेंगे उसके दोष का इंद्र आये एक महात्मा का वेश बना करके आई आइए स्वामी जी आई आइये बी वाह इंद्र ने कहा ये तो आपका बड़ा बढ़िया आश्रम है अरे बोले गुरु भाई कुछ मत पूछो ऐसे घूमते फिरते भटकते यहाँ आए थे एक पेड़ के नीचे बैठ गए बड़ा संघर्ष करना पड़ा बड़े पापड़ बेलने पड़े सब जाकर ये आश्रम बना महाराज बेलदारी तक हमने की अरे महाराज बगीचा बहुत अच्छा बनाया अरे महाराज क्या कहना कहाँ से पेड़ लाकर मैंने लगाए है और ये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 वस्तुतः जिस अंतकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा उसमें पाप की वृत्ति का सूक्ष्म रह सकता पाप उससे कैसे होगा ये तो उसकी महिमा के प्रतिपादन में ही यह बात कही गई है नियतम संगरहितम अरागत देश तक कृतम कर्म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 जो अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता है जिसमें धैर्य है जिसमें उत्साह है और कार्य सिद्ध होने के लिए हर्ष आदि हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है ऐसे लक्षण वाले पुरुष को सात्विक पुरुष कहा जाता है महाभारत में एक जो श्लोक आया महाराज जी महाभारत के जैविनी अश्विध में श्लोक आया है सात्विक पुरुष कौन होता है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 डर लागे गे अरु हाँसी आवे अजब जमाना यारे डर लागे गे अरु हाँसी आवे अजब जमाना यारे इसी पद में जितना अंश कहना है उतना ही अंश कहते हैं बंग तमाखू सुलफा गांजा सूखा खू बूढ़ा यारे गुरु चरणामृत ने मधारा मधुआ चाखन आ यारे डर लागे आवे अजब जमाना आया रे उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबरा रे कहत कबीर सुनो भाई साधो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 दीर्घ सूत्री च तामस उचते हर काम को बिगाड़ के करे आयुक्त है और शिक्षा से रहते मन माने ढंग से कर आप क्यों बढ़िया समझाओ कि इस काम को ऐसे करना वो उसके उल्टे उल्टा ही करेगा घमंडी है किसी की बात सुनता नहीं है धूर्त है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 काल करे सो परसों आज कल करते करते बिताए डाले बरसों ये आलतियों का मूल मंत्र है साक्षी पुरुष काल करे तो आज कर आज करे तो अब पल में पर होएगी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 शौर्य तेज धैर्य चतुरता युद्ध में पीठ न दिखाना दान देना और स्वाग स्वामी भाव ये जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है वैश्य के स्वाभाविक कर्म क्या है पूरे कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम खेती करना गोरक्षण करना गो संवर्धन करना गो पालन करना और व्यापार करना ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है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 पाप की कमाई करके लोग धन कमाना चाहते हैं परम श्रद्धेव स्वामी श्री राम जी महाराज कहते थे कि गायों से रुपये कमाए जा सकते हैं पर रुपयों से गाय नहीं लाई जा सकती इसलिए भैया रुपयों के लोभ के कारण गोवध जैसा जगन्य पाप नहीं करना चाहिए गाय आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ का मेरुदंड है इसलिए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 यह जिम्मेवारी भगवान ने प्रदान की है प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग अधात्र देवता है हाथ के इंद्र हैं, मस्तक के रुद्र हैं, इत्यादि प्रकार से मन का अधात्र देवता चंद्रमा है अलग अलग इंद्रियों के अधात्र देवता हैं। पैरों का अधिष्ठात्र देवता कौन है महाभारत के अनुसार पुराणों के अनुसार पैरों के रिष्ठात्र देवता भगवान नारायण है भगवान विष्णु है वो पैर के रिष्ठात्र देवता है इसलिए किसी भी पूज्य पुरुष का मस्तक नहीं छुआ जाता भुजाएं नहीं छुई जाती जंघाएं नहीं छू जाती हैं, चरणों का ही स्पर्श किया जाता है क्योंकि चरणों में भगवान का निवास है अब विचार करें भगवान इतने बड़े उन्हें मस्तक में रहना चाहिए वो चरणों में क्यों बसे क्योंकि पदभ्यागु सूदरों आ जाए तो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 तो विनम शि नष्ट हो जाओगे ये बात अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान वो तो साक्षात नर्ष हैं। अर्जुन तो उपलक्षण है अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको कह रहे हैं कि हमने गीता में जो दिव्य उपदेश प्रदान किया है इसको श्रद्धा पूर्वक यदि तुमने स्वीकार नहीं किया अहंकार के कारण यदि इसको ठुकराया तो निश्चित फिर तुम्हारा विनाश तो पक्का है तुम्हारे विनाश को कोई रोक नहीं सकता है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 तो उसके गुण दोष से तुम्हें लिप्त होना पड़ेगा और भगवान ने अंतिम बात कह दी ईश्वर सर्वभूतानि माया ये शरीर रूप यंत्रुढ़ में आरूढ़ परमात्मा सभी प्राणियों को जैसे चलाता है वैसे ही वो तो प्राणियों के भीतर स्थित होकर के सभी प्राणियों का नियंत्रण कर रहा है उस परब्रम्ह परमात्मा जो तुम्हारा अपना ही अंतर्यामी है उसकी शरण में चले जाओ तमेव शरण गर्वभावन भारत तत्प्रसादा परा शांति स्थानम प्राप्त सातम उस परब्रह्म परमात्मा सर्वान सर्वान्तरियामी भगवान श्रीहरि की तुम शरण हो जाओ तभी तुम्हें परम शांति और सात्विक सनातन धाम प्राप्त होगा यह कह कहकर भगवान ने उपसंहार कर दिया बोले यह अत्यंत गुह ज्ञान उसका एक अंश ही हमने तुमसे कहा है तुम इसका विचार करो और विचार करने के बाद तुम अपने विवेक का आदर को यथे क्षति तथा गुरु सब बात उन्हीं के ऊपर डाल दी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 मित्र के प्रति कितना प्रेम होता देखने योग्य है भगवान कह रहे हैं सर्व गुहतम भूया पहले क्या कह रहे थे गुहैया गुहतर गुहे से गुह्य ज्ञान हमने तुमको दिया है अब कहते सर्व गुह तमम तम प्रत्यय कहाँ होता है, है? व्याकरण शास्त्र में तम प्रत्यय अतिशायन अर्थ में होता है अति सायने तमविष्ठन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 वो शरणागति है इसलिए सर्व सर्वगृहत है इसको आप ग्रहण करो दृष्टो इष्टो सिमे ततो दृढ़ वक्या तुम हमको अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैं इसका उपदेश तुम्हें कर रहा हूँ हमारे महाराज जी बड़े प्रेम से कहते थे बोले भक्तमाल का सिद्धांत है कि भक्तों के इष्ट भगवान हैं। और भगवान के इष्ट भक्त हैं कहाँ लिखा है भक्त भगवान के इष्ट हैं कहते ठाकुर जी कह रहे इष्टोसी तो भक्त कहते हैं ना भगवान हमारे इष्ट हैं तो यहाँ साक्षात श्री कृष्ण कह रहे हैं इष्टोसी तो अर्जुन तू हमारा इष्ट है इष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं प्रिय अर्थ भी होता है इष्ट अर्थ है अर्थात प्रिय है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ दो श्लोकों में शरणागति का उपदेश मन मना भव, मद भक्तो मद्याजी ममस्कुरु माई वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने जाने मे मन मना भव, मद भक्तो भव, मद्याजी भव मा एव नमस्कुरु भगवान कहते हैं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 धर्मा परवर्मा परतज्यम एक शरण ब्रजा मेकं शरण ब्रज अहं सर्वेभ्यो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 उनको भी नहीं सुनाना चाहिए और इस मेरे परम गुहतम रहस्यों को जो मेरे भक्तों के सामने प्रकट करेगा प्रस्तुत करेगा मेरे भक्तों को मेरी यह गीता सुनाएगा मई भक्त भक्तिम मई कृत्वा महम मा मई संतया भगवान ने गीता का प्रचार प्रसार करने वालों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन दिया है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 वो चाहते हैं तब सबको गीता पढ़नी चाहिए बोलो भक्तवत् भक्त भगवान की गीता का बड़ा अद्भुत प्रभाव है अध्ययते तो इमं धर्म्यम संवाद मामयो मावयो हो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 क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया या कुछ भी अभी भी कसर बाकी है कक्का और कर दिया भगवान ने अर्जुन ने कहा अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसाद माया च्युता स्थिति गत संदेह तव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 त्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिरम तिर हे पर हे धृतराष्ट्र संजय कह रहे हैं जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांधी अर्जुन हैं वहीं पर स्त्री है वहीं विजय है वहीं विभूति है वहीं अचल नीति है ऐसा मेरा मत है ऐसा मेरा विश्वास है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 तालीसवा अध्याय है बीसवा पर्व का जिसमें गीता महात्म ही है सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्व वेदमयो मनु कहते हैं कि गीता सर्वशास्त्रमयी है संपूर्ण शास्त्रों का सार गीता है भगवान श्री हरी सर्वदेवमय हैं और गंगा सर्वतीर्थमयी है और मनु महाराज उनका धर्म मनुस्मृति वो सर्व वेदमय है मनुस्मृति को भैशंपान कहते साक्षात वेद ही है वेदमय है अब गीता जी में कितने श्लोक हैं इसकी संख्या स्वयं ब्यासी दे रहे हैं किस श्लोक में इसमें थोड़ा सा अंतर भी लोग बताते हैं लेकिन यहां जो मूल श्लोक लिखा उसको हम उद्धृत कर रहे हैं षट शतानी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 इसके अनुसार सात सब जोड़ देने से सात सौ लोक संख्या गीता की इस समय सात सौ है क्या सात सौ ही है अब यहां तो व्यास सात सौ लिख रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ लुप्त भी हो सकते हैं कुछ लुप्त हो गए हो, ऐसा भी है क्योंकि यहां स्पष्ट उसका उल्लेख किया गया है श्रीमारायण नारायण नारायण श्रीमन्नाण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण भजमारायण नारायण नारायण श्रीहरिनाण नारायण नारायण श्री हरि नारायण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 पद्व्यामेव में व हाथ जोड़े हुए नंगे पैर से बिना मुकुट के बिना कवच के और बिना अस्त्र शस्त्र के युष्ठिर आगे बढ़ने लग गए पितामह भीष्म की ओर में आगे बढ़े उस समय इस उनकी क्रिया को देखकर भीमसेन भीम सेन अर्जुन नकुलव भी व्याकुल हो गए भगवान श्री कृष्ण भी बड़े नाटक करने वाले है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 पितामह के निकट पहुंचकर के मस्तक उनके चरणों में रख कर के और प्रणाम किया समुवाच तथ पाद कराभ्याम पीज्य पांडव भी शांत राजा युद्धाय समुपस्थित करौ समुवाच तथा पाद कराभ्याम पीड्य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 मेरे चरणों में आकर प्रणाम न करते इस मर्यादा रूप धर्म का पालन न करते तो शपेयम स्वाम महाराज हो पराभा भारत हो तो मैं तुम्हारे पराजय की शाप दे देता लेकिन तुम्हारे इस कर्तव्य कर्म के पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ युद्ध करो तुम्हें कोई दोष पाप नहीं लगेगा और विजय तुम्हारी होगी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 और प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को इस श्लोक का चिंतन करना चाहिए भीष्म पितामह कह रहे हैं अर्थस्य दास अर्थ अर्थस्य पुरुषो दास दास न न इति सत्यम महाराज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 भीष्म जी से बोले बोले महाराज आपको हम युद्ध में कैसे जीतेंगे ये और बता दी भीष्मी बोले हमारे हाथ में जब तक धनुष्मण है और हमारी छाती पर कवच है तो तुम्हारी तो चले क्या देवता भी हमको जीत नहीं सकते मैं अपनी इच्छा से अस्त्र रख दू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 कार दैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी